पत्रावली एक सौ इक्कीस स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित द्वारा श्री जॉर्ज डब्ल्यू हेल पाँच सौ इकतालीस डियरबोर्न एवेन्यू शिकागो अट्ठारह सौ चौरानवे प्रिय शशि तुम लोगों के पत्र मिले बड़ा आनंद हुआ मजबूंदार की करस्तानी सुनकर अत्यंत दुख हुआ जो दूसरे को धक्के देकर आगे बढ़ना चाहता है उसका आचरण ऐसा ही होता है मेरा कोई अपराध नहीं वह दस वर्ष पहले यहाँ आया था उसका बड़ा आदर हुआ और खूब सम्मान मिला अब मेरे पाओ बारह है श्री गुरु की इच्छा मैं क्या करूँ इसके लिए गुस्सा होना मजुमदार की नादानी है खैर अपेक्षितव्यम तद्वचनम भगव सदृशानाम महात्मा नाम, कीट दर्शन अभी कीटदर्शन भीरुका वह रामकृष्णतनयादृद रुधिपोषिता आलोकसाचित्य हेतुक निंद निंदी मंदाचरिता महात्म महात्म इत्यादी संस्मृत क्षमतों तुम जैसे महात्माओं को चाहिए कि उसकी उपेक्षा करो हम रामकतन है उन्होंने अपने हृदय के रुधिर से हमें हृष्ट पुष्ट किया है क्या हम कीड़े के काटने से डर जाए मंद बुद्धि मनुष्य महात्माओं के असाधारण और सहज ही जिनका कारण नहीं बतलाया जा सकता ऐसे आचरणों की निंदा किया करते हैं कुमार संभव आदि वाक्यों का स्मरण करके हम मूर्ख को क्षमा करना प्रभु की इच्छा है कि इस देश के लोगों में अंतर्दृष्टि जागृत हो फिर क्या यह किसी की शक्ति के भीतर है कि उसकी गति को रोक सके मुझे नाम की आवश्यकता नहीं आई वॉन्ट टू बी ए वाइज विदाउट ए फॉर्म हर मोहन आदि किसी को मेरा समर्थन करने की आवश्यकता नहीं कोम तत्पाद प्रसरण प्रतिरोधुम समर्थय तुम वा के वारे हरमोहनाद्रय तथापि मम हिदेक तज्ञता तान प्रति यस्विन स्थितो न दुखी न गुणापि विचार लेते निस प्राप्तवाद तत्पदविटी मत्वा करुणाधिष्ठा द्रष्टव्यो यमिति मैं निराकारवाड़ी हो जाना चाहता हूँ उनके प्रभाव विस्तार की गति में बाधा देने वाला या उसकी सहायता करने वाला मैं कौन हूँ हर मोहन इत्यादि भी कौन है फिर भी सबके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिस अवस्था में स्थित हो जाने पर मनुष्य कठिन दुख में भी विचलित नहीं होता गीता इस मनुष्य को अभी अवस्था नहीं मिली यह सोचकर इसके प्रति दया दृष्टि रखनी चाहिए प्रभु की इच्छा से अभी तक नाम यश की आकांक्षा हृदय में उत्पन्न नहीं हुई है शायद होगी भी नहीं मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं विष वे इस यंत्र द्वारा इस दूर देश में हजारों हृदयों में धर्म भाव उद्दीप्त कर रहे हैं हजारों स्त्री पुरुष मुझसे यहाँ प्रेम एवं श्रद्धा रखते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम डे गिरिम मूक को वाक शक्ति संपन्न और लंगड़े को पर्वत पार कर जाने में समर्थ करते हैं मुझे उनकी कृपा पर आश्चर्य है जिस भी शहर में जाता हूँ उथल पुथल मच जाती है यहाँ वालों ने मेरा नाम रखा है साइक्निक हिंदू आधी की तरह अपने सामने जिस किसी को पाता है उलट पुलट देता है ऐसा शक्तिशाली हिंदू याद रखना सब उनकी ही इच्छा से होता है आई एम एस विदाउट एफॉर्म इंग्लैंड जाऊँगा या यमलैंड यमपुरी जाऊँगा प्रभु जाने वही सब बंदोबस्त कर देगा इस देश में एक सिगार की कीमत एक रुपया है किराए की गाड़ी पर एक बार चढ़ने में तीन रुपये खर्च हो जाते हैं एक कुर्ते की कीमत सौ रुपया है नौ रुपये रोज का होटल खर्च है अब प्रभु सब प्रभु जुटा देते हैं प्रभु की जय मैं तो कुछ भी नहीं जानता सत्य में जयते नानृतम सत्य पंथा बितो देव सत्य की ही विजय होती है मिथ्या की नहीं सत्य बल से ही देवयान मार्ग की प्राप्ति होती है मुंडकोपनिषद वेदांत के मत से मृत्यु के पश्चात जितनी गतियाँ होती हैं उनमें से देवयान द्वारा प्राप्त गति श्रेष्ठ है वनों में उपासना करने वाले और भिक्षापरायण निष्काम सन्यासियों की ही यह गति होती है तुम्हें निर्भय होना चाहिए डरते हैं का पुरुष वही आत्म समर्थन करते हैं हम में से कोई भी मेरा समर्थन करने के लिए लोहा ना ले मद्रास और राजपुताने की खबर मुझे बीच बीच में मिलती रहती है इंडियन मिलर ने तबेले की बला बंदर से सिर लादने वाली कहावत को चरता करते हुए मुझसे खूब चुटकियाँ ली है सुने किसी की बात और डाल दी गई किसी के सर सब खबरें पाता हूँ अरे भाई ऐसी आंखें हैं जो सात सौ कोष दूर तक देख सकती है यह बात बिल्कुल सच है अभी चुप रहो धीरे धीरे समय पर सब बातें निकल आएंगी यहाँ तक कि जहाँ तक उनकी इच्छा होगी उनकी एक भी बात झूठ नहीं होने की भाई कुत्ते बिल्ली की लड़ाई देखकर क्या कहीं मनुष्य दुखी होते हैं इसी तरह साधारण मनुष्यों का लड़ाई झगड़ा और एशिया द्वेष देखकर तुम लोगों के मन में कोई दूसरा भावना आना चाहिए आज छह महीने से कह रहा हूँ कि पर्दा हट रहा है और सूर्य उदित हो रहा है हाँ पर्दा उठता जाता है धीरे धीरे उठता जाता है स्लो बट श्योर धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से समय आने पर तुम इसे जान सकोगे वे जाने मन की बात क्या कहूँ सखी कहने की मनाही है भाई ये सब लिखने कहने की बातें नहीं तुम लोगों को छोड़ मेरा पत्र कोई न पढ़े पतवार न छोड़ना उसे कसके पकड़े रहो हम उसे ठीक से ले रहे हैं इसमें जरा भी भूल ना होने पाए रही पार जाने की बात सो आज या कल बस इतना ही दादा लीडर नेता क्या कभी बनाया जा सकता है नेता पैदा होता है समझे और फिर लीडरी करना बड़ा कठिन काम है दासह दासह दासों का दास और हजारों आदमियों का मन रखना जेवलसी सेल्फिसनेस ईर्ष्या स्वार्थपरता जब जरा भी ना हो तभी तुम नेता बन सकते हो पहले तो बाई बर्थ जन्म सिद्ध फिर अनसेल्फिश निस्वार्थी हो तभी कोई नेता बन सकता है सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है सब ठीक हो जाएगा प्रभु ठीक जाल फेंक रहे हैं वे ठीक जाल खींच रहे हैं वयम अनुसराम वयम अनुसराम प्रीति ही परम साधनम हम लोग उनका अनुसरण करेंगे प्रीति ही परम साधन है समझे लव कॉन्कर्स इन द लॉन्ग रन अंत में प्रेम ही की विजय होती है हैरान होने से काम नहीं चलेगा वेट वेट, वेट प्रतीक्षा करो धैर्य धारण करने पर सफलता अवस्यंभाई है तुमसे कहता हूँ भाई जैसा चलता है चलने दो परंतु देखना कोई फॉर्म बाह्य अनुष्ठान पद्धति अनिवार्य न बन जाए यूनिटी इन वेराइटी बहुत में एकत्व इसका ध्यान रखना कि सार्वजनिक भाव में किसी तरह की बाधा ना हो एवरी थिंग मस्ट बी सेक्रिफाइड इफ नेसेसरी फॉर दैट वन सेंटिमेंट यूनिवर्सलिटी यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिता के भाव की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ना होगा मैं मरूं चाहे बचूं, देश जाऊं या न जाऊं। तुम लोग अच्छी तरह याद रखना कि सार्वजनिता परफेक्ट ने परफेक्ट एक्सेप्टेंस नॉट टॉलरेंस ओनली वी प्रीच एंड परफॉर्म टेक केयर हाउ यू टेंपल ऑन द लिस्ट राइट्स ऑफ अदर्श हम लोग सब धर्मों के पूर्ण स्वीकार का केवल उनके प्रति सहिष्णुता मात्र का भाव नहीं पालन करते और इसका प्रचार करते हैं साधारण सावधान रह रहता कि कहीं तुम दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप तो नहीं करते इसी भवर के में बड़े बड़े जहाज डूब गए हैं याद रखो कि कट्टरता रहित पूर्ण निष्ठा ही हमें दिखानी होगी उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा मठ कैसे चल रहा है उत्सव कैसे कैसा रहा गोपाल दादा और हुटको कहाँ और कैसे हैं और गुप्त कहाँ हैं और कैसे हैं लिखना सबकी इच्छा है कि नेता बने परंतु वह पैदा तो होता है यही न समझने के कारण इतना अनिष्ट होता है प्रभु की कृपा से राम दादा शीघ्र ही ठंडे हो जाएंगे और समझ सकेंगे उनकी कृपा से कोई भी वंचित न रहेगा जैसी घोष क्या कर रहे हैं हमारी माताएं सकुशल तो हैं गौरी माँ कहाँ है हजारों गौरी माताओं की आवश्यकता है जिनमें उन्हीं के समान नोबल स्टीरिंग स्प्रिट महान एवं तेजोमय भाव हो असह योगेन माँ आदि सभी सकुशल होंगे भैया मेरा हृदय इतना भरपूर हो रहा है कि लगता है कि बाद में भाव को संभाल न सकूंगा। महिम चक्रवर्ती क्या कर रहा है उसके पास आते जाते रहना वह भला आदमी है हम सभी को चाहते हैं इट इज नॉट ऐट ऑल नेसेसरी दैट ऑल शुड हैव सम सेम फैथ इन अवर लॉर्ड एट वी हैव बट वी वॉन्ट टू यूनाइट पावर्स ऑफ गुडनेस अगेंस्ट ऑल द पावर्स ऑफ एविल इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे प्रभु श्री रामकृष्ण पर हमारे ही जैसा सबका विश्वास हो हम केवल संसार की संपूर्ण अहितकारी शक्तियों के विरुद्ध संपूर्ण कल्याणकारी शक्तियां एकत्र करना चाहते हैं मास्टर महाशय को मेरी ओर से अनुरोध करो ही कैन डू इट वे यह कर सकते हैं हम में एक बड़ा दोष यह है कि हम अपने संन्यास धर्म के प्रति गर्व का अनुभव करते हैं पहले पहल उसकी उपयोगिता थी अब तो हम लोग पक गए हैं उसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझे सन्यासी और गृहस्थ में कोई भेद न करना चाहिए तभी वह यथार्थ सन्यासी हो सकेगा सभी को बुलाकर कहना मास्टर जी सी घोष राम दादा अतुल इत्यादि सभी को कि पांच सात लड़कों ने जिनके पास एक पैसा भी न था मिलकर एक काम शुरू किया और जो अब तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है वह सब क्या कोरा पाखंड है या प्रभु की इच्छा यदि प्रभु की इच्छा है तो तुम लोग गुटबाजी और जेलसी ईर्षा छोड़कर यूनाइट एक्शन एक होकर कार्य करो सेम्फुल लज्जा की बात है हम लोग यूनिवर्सल रिलीजन सार्वजनिक धर्म बनाने जा रहे हैं गुटबाजी करके अगर गिरीश घोष मास्टर और राम बाबू उसे कार्य में परिणत कर सकें तो मैं उन्हें बहादुर तथा ईमानदार समझूंगा अन्यथा वे झूठ नॉन कुछ काम के नहीं हैं यदि सभी किसी दिन एक क्षण के लिए भी समझ सकें कि सिर्फ इच्छा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता बल्कि उसे प्रभु उठाते हैं वही उठता है जिसे वे गिराते हैं वह गिरता है तो समझ उलझन कुछ सुलझ जाए परंतु वह अहम खोखला है, अहम जिसके पास पत्ता खड़काने तक की शक्ति नहीं अगर दूसरे से कहे मैं किसी को उठने न दूंगा तो कितने उपहासास्पद बात है यही जेलसी इर्ष्या और एबसेंस ऑफ कंजॉइंड एक्शन सम्मिलित होकर कार्य करने की शक्ति का अभाव गुलाम जाति का नेचर स्वभाव है परंतु हमें उसे उखाड़ फेंकने की चेष्टा करनी चाहिए यही टेरिबल जेलसी हमारी करेक्टरिस्टिक है यही भयानक ईर्षा हमारा प्रधान लक्षण है दस पांच देश देखने से ही यह अच्छी तरह मालूम हो जाएगा हम यहाँ वालों से स्वाधीनता पाए हुए निगरों के समान हैं जो अगर उनमें से कोई भी उन्नति करके बड़ा आदमी हो गया तो भाई गोरों के साथ मिलकर उसे नेस्त नाबूद कर देने के लिए ये जान से प्रयत्न करते हैं हम ठीक वैसे ही हैं ग़ुलाम कीड़े पैर उठा रखने की भी ताकत नहीं बीबी का आँचल पकड़े ताश खेलते और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए ज़िंदगी पार कर देते हैं और अगर उनमें कोई एक कदम बढ़ जाता है तो सब के सब उसके पीछे पड़ जाते हैं हरे हरे एट एनी कॉस्ट एनी प्राइस एनी सक्रीफाइस जिस तरह से भी हो और इसके लिए हमें चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े चाहे कितना ही त्याग करना पड़े हमें यह प्रयत्न करना होगा कि जब भाव हमारे भीतर न घुसने पाए हम दस हों या दो डो नॉट केयर परवाह नहीं परंतु जितने हो परफेक्ट करेक्टर संपूर्ण आदर्श चरित्र हो हमारे भीतर जो आपस में किसी की चुगली करें या सुने उसे निकाल देने उचित है यह चुगली ही सर्वनाश का मूल कारण है समझे हाथ दर्द करने लगा अब अधिक नहीं लिख सकता मांगो फलो न बाप रघुबर राखें टेक रघुवर टेक रखेंगे दादा इस विषय में तुम निश्चिंत रहो बंगाल में उनके नाम का प्रचार हो या ना हो इसकी मुझे परवाह नहीं राजपुताना पंजाब एनडब्ल्यूपी, उत्तर पश्चिम प्रांत मद्रास आदि प्रांतों में उनका प्रचार करना होगा राजपुताने में जहाँ रकुल रीत सदा चलियाई प्राण जाई बरु बचन न जाई अभी तक विद्यमान है चिड़िया अपने उड़ान के दरमियान उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचती है जहां से अत्यंत शांत भाव से वह नीचे की ओर देखती है क्या तुम वहां पहुंच सके हो जो लोग वहां नहीं पहुंचे हैं उन्हें दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार नहीं हाथ पैर ढीले करके धारा के साथ बह जाओ और तुम अपने गंतव्य पर पहुंच जाओगे सर्दी धीरे धीरे भाग रही है और जाड़ा तो मैंने किसी तरह काट दिया जाड़े में जहाँ तमाम देह में इलेक्ट्रिसिटी बिजली भर जाती है शेख हैंड करो तो शाक आघात लगता है और उससे आवाज़ आती है उंगुलियों से गैस जलाई जा सकती है और सर्दी का हाल तो मैंने लिखा ही है सारे देश में अपनी धाक जमाए फिरता हूँ परंतु शिकागो मेरा मठ है जहाँ घूम फिरकर मैं फिर आ जाता हूँ इस समय पूरब को जा रहा हूँ कहाँ बेड़ा पार होगा प्रभु ही जाने माताजी जी जयराम बाटी गई हैं आशा है उनका स्वास्थ्य अब ठीक हो गया होगा तुम लोगों का कैसा चल रहा है कौन चला रहा है क्या राम कृष्ण उनकी मां तुलसी राम इत्यादि उड़ीसा गए हैं क्या जासू की तुम लोगों पर वैसी ही प्रीति है वह प्राय आया करता है ना भवनाथ कैसा है और वह क्या कर रहा है तुम लोग उसके पास जाते हो या नहीं और उसकी मान जान करते हो या नहीं सुनो सन्यासी फन्यासी झूठ बात है मुँह कम करो इत्यादि किसके भीतर क्या है समझ में नहीं आता श्री रामकृष्ण ने उसे बड़ा बनाया है और वह हमारा पूज्य है यदि इतना देख सुनकर भी तुम लोगों को विश्वास ना हो तो धिक्कार है तुम लोगों को वह तुम्हें भी प्यार करता है ना उसे मेरा आंतरिक प्यार कहना काली कृष्ण बाबू को भी मेरा प्यार वे बड़े उन्नत मना व्यक्ति हैं रामलाल कैसा है उसे कुछ विश्वास भक्ति हुई उसे मेरा प्यार एवं नमस्कार सन्याल कोल्हू में ठीक घूम रहा है ना? उससे कहो कि धैर्य रखो कोल्हू ठीक चलता रहेगा सबको मेरा हार्दिक प्यार अनुराग हृदय नरेंद्र पुनस् पूजनीय माताजी को उनके जन्म जन्मांतर के दास का साष्टांग प्रणाम उनके आशीर्वाद से मेरा सर्वांगीण मंगल है विवेकानंद